बाल चौपाल बाल चौपाल सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारिया सहकार रेडियो पर बाल चौपाल कार्यक्रम सुन रहे सभी बच्चों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम अमिताभ अंकल यानी पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास। बच्चों चार्ल्स डार्मिन वस्को डागामा मार्को पोलो सिद जहाजी जैसे घुमक्कड़ो की कहानियाँ सुना चुका हूँ आज मैं आपको एक ऐसे बहादुर घुमक्कड़ की कहानी सुनाऊंगा जिसने आसमान में घुमक्कड़ी का इतिहास ही बदल दिया इस बहादुर घुमक्कड़ का नाम है चार्ल्स चार्ल्स लिंडबर्ग। लिंडबर्ग का जन्म सन उन्नीस सौ दो में अमेरिका के मिशिगन प्रांत के डेट शहर में हुआ था उनके पिता अमेरिका में सांसद थे जिन्हें कांग्रेस मैन कहा जाता है चार्ल्स लिंडबर्ग जब थोड़ा बड़े हुए तो उनकी रुचि हवाई जहाज उड़ाने में हो गई और उन्होंने नेब्रास्का के लिंकन इंस्टीट्यूट में जाकर पायलट की ट्रेनिंग की इस तरह 1922 में 1922 में चार्ल्स लेंडबर्ग एक पायलट बन गए कुछ समय बाद उन्होंने बाण स्टॉर्मिंग करना शुरू किया बाढ़ का मतलब होता है आसमान में हवाई जहाज को कलाबाजियां खिला देना ये एक बहुत जोखिम भरा काम होता है और इसमें जान जाने का भी खतरा है 1924 में 1924 में थोड़े समय के लिए चार्ल्स लिंडबर्ग अमेरिका की वायु सेना यानी में भी शामिल हुए। उसके बाद वे मेल में शामिल हो गए और सेंट लुई से शिकागो तक की उड़ान भरने लगे उनके हवाई जहाज में चिट्ठियों के सैकड़ों थैले भरे रहते थे 1927 में 1927 में चार्ल्स लिंकबर्ग की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया इस साल फ्रांस के एक करोड़पति बिजनेसमैन रिचमंड ने ऐलान किया कि जो पायलट न्यूयॉर्क से पेरिस तक की उड़ान भरेगा उसे 25,000 डॉलर इनाम में जाएंगे उस जमाने में 25,000 डॉलर बहुत बड़ी रकम थी बच्चों जब तुम दुनिया का नक्शा देखोगे तो यूरोप और अमेरिका दोनों महादेशों के बीच एक बहुत बड़ा समंदर मिलेगा जिसे अटलांटिक महासागर यानी कहते हैं। इस इस समंदर के ऊपर बिना रुके उड़ान उड़ान भरना एक एक बहुत ही बड़ा जोखिम का काम था। लेकिन था लेकिन चार्ल्स लिंडबर्ग पायलट और उसने इस उड़ान भरने की कसम खा ली इस उड़ान भरने के लिए चार्ल्स लिंडबर्ग को एक हवाई जहाज की जरूरत थी लेकिन लिडबर्ग के पास अपना हवाई जहाज खरीदने के पैसे नहीं थे उसने अपने शहर सेंट लुई के लोगों से कहा कि वे उसे हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करके दें। तो चार्ल्स लिंडबर्ग ने चंदा करना शुरू किया सेंट लुई के लोगों ने उसकी बहुत की और देखते देखते हजारों इसके बाद चार्ल्स लिंकबर्ग ने एक छोटा सा हवाई जहाज बनवाया अपने शहर सेंट लुई के सम्मान में उसने इस हवाई जहाज का नाम रखा स्पिरिट ऑफ सेंट लुई यानी सेंट लुई की आत्मा ये हवाई जहाज एक बहुत छोटा जहाज था मोनोप्लेन था यानी इसमें सिर्फ एक व्यक्ति सवार हो सकता था 20 मई सन उन्नीस को चार्ल्स लिंडबर्ग अपने इस हवाई जहाज में न्यूयॉर्क के रूजवेल्ट एयरफील्ड से रवाना हो गया अटलांटिक महासागर के ऊपर लिंडबर्ग की उड़ान बहुत खतरनाक थी अटलांटिक महासागर के ऊपर जगह जगह घने कोहरे थे फॉग जहाँ कुछ भी दिखना बंद हो जाता था लेकिन फिर भी लिंडबर्ग बादलों को चिड़ते हुए आगे बढ़ता गया सबसे बड़ी चुनौती थी नींद आने की अटलांटिक महासागर की ये उड़ान कई घंटों की थी और लिंडबर्ग पर नींद के झोंके आने शुरू हो गए खुद को जगाए रखने के लिए लिंडबर्ग ने हवाई जहाज की खिड़की खोल दी जिससे कि बर्फीली हवाए उसे सोने नहीं दे इसके बाद उसने बारी बारी से अपनी एक एक आँख बंद करके उसको आराम देना शुरू किया इसके बावजूद चार्ल्स लिंडबर्ग की हालत नींद के मारे बुरी हो गई और उसे अजीबोगरीब सपने दिखाई देने लगे लिंडबर्ग को ऐसा भी डर लगने लगा कि उसे गहरी नींद आ जाएगी और उसका विमान समंदर के अंदर गिर जाएगा फिर भी लिंडबर्ग ने हिम्मत नहीं हारी खुद को किसी तरह जगाए रखा और साढ़े तैतीस घंटे उड़ान भर वो पेरिस के हवाई अड्डे पर सही सलामत पहुँच गया पेरिस के हवाई अड्डे पर एक लाख लोगों की भीड़ चार्ल्स लिंडबर्ग के अपने कंधों पर उठा लिया चार्ल्स लिंडबर्ग ने कुल पांच हजार आठ सौ किलोमीटर की हवाई यात्रा की थी चार्ल्स लिंडबर्ग अमेरिका में भी नायक बन गए और उनके लौटने पर उनके स्वागत में न्यूयॉर्क में जो जलसा हुआ उसमें 40 लाख लोगों ने शिरकत की अमेरिका में तब के जो राष्ट्रपति थे कैल्विन सम्मानित किया चार्ल्स लिंडबर्ग इतना पॉपुलर हो चुके थे कि कुछ लोगों ने तो यह भी चर्चाएं करनी शुरू कर दी कि वे अमेरिका के अगले राष्ट्रपति भी बन सकते हैं लेकिन चार्ल्स लिंडबर्ग की राजनीति में रुचि नहीं थी पॉलिटिक्स और उन्हें नेचर से इतना प्यार हो गया की आखिरी दिनों में चार्ल्स लिंडबर्ग ये कहने लगे की मुझे उड़ते हुए हवाई जहाज से ज्यादा अच्छे उड़ते हुए परिंदे लगते हैं सन उन्नीस सौ चौहत्तर में 1974 में बहत्तर साल की उम्र में चार्ल्स लिंडबर्ग का इंतकाल हो गया तो बच्चों पायलट की हर रोज यूरोप और अमेरिका महादेशों के बीच सैकड़ों उड़ाने भरी जाती है और हजारों लोग इन विमानों में यात्राएं करती है लेकिन सन उन्नीस सौ सताइस में नाइनटीन ट्वेंटी सेवन में चार्ल्स लिंडबर्ग ने जो साहस का काम किया उसने घुमक्कड़ी की दुनिया में एक नया अध्याय जोड़ दिया अगले हफ्ते फिर किसी घुमक्कड़ की दास्तान के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ अंकल को बाय बाय बोल दो। अलविदा चौपड़